भगवान ने मरुच् आदि को पहले प्रभुति लक्षण का ज्ञान कराया उससे भिन्न सन को उनके उत्पत्ति करके निभूति लक्षण ज्ञान भराई के लक्षण ज्ञान कराया टीका में चैत्य बंदन आदि को विशेषार्थम धर्म विषि विशे नष्टि वेदोक्तम वेदोक्त धर्म ये हो गया विवेक वैराग्य अतिशय समाधि अतिशय गम्यति। विवेक वैराग्य अति समाधि समाधि अतिशय का ज्ञान होता है विवेक वैराग्य से विवेक वैराग्य उसका चिन्ह है तथा तो विवेक तो आदि तस्कम विवेक वैराग्य तस्य, तस्य मतलब समाधि साधन संपत्ति का ज्ञापक धर्म बहु विधान विवाद दर्शन जगत स्थिर कारणी धर्मांतरण अस्थि ये आशंका धर्म के विषय में बहुत साथ विभिन्न प्रकार मतभेद विवाद करते अलग अलग मत अनुसार कहते जगत की स्थिरता के लिए स्थिर स्थिरता यही कारणभूत धर्मांतरण जगत रक्षा के अन्य कारण अन्य धर्म कथन करना चाहिए चिट्ठी करनी चाहिए ऐसा संक्रांत से कहते भगवान राशेकर वेदोक्त धर्म दो प्रकार ही विविध है वेदोक्त धर्म एक प्रवृति लक्षण धर्म एक निवृत्ति लक्षण धर्म अर्थात तो उससे अत्यधिक अन्य कोई धर्म है ही नहीं अति प्रसंग अप्रसंग व्यावृत है प्रकृतम धर्म लक्ष्य अति प्रसंग अतिव्या अप्रसंगति ये निवृत्ति के लिए धर्म का लक्षण करते हैं भाषा में तत्व एको जगतस्थिति कारण दो धर्मों में से एक होता है जगतस्थिति का कारण प्रभु लक्षण धर्म धर्म का लक्षण आगे कहते प्राणीना साक्षात अभ्युदय निश्रेय हेतु यह सधर्म प्राणियों का साक्षात अभ्युदय स्वर्ग आदि धनपुत्र आदि और निश्रेय मुख्य उसका हेतु जो वही धर्म है दोनों भोग और मोक्ष दोनों का कारण है धर्म सधर्म ठीक है प्रवृति लक्षण धर्म अभुदयार्थ नाम साक्षात अभ्य हेतु निशार्थ नाम परम्परा निश्चय जो प्रभृति लक्षण धर्म मोक्ष का साधन कैसे बनेगा तो, तो साक्षात अभ्यदय जो चाहते सुख दुख आदि भोग स्वर्ग आदि उनका तो साक्षात कारण है अभी देखा और जो निश्रय से मोक्ष चाहते उनके साक्षात प्रभु लक्ष्मण धर्म कारण नहीं किंतु तो परंपरा से अंत गुण शुद्धि के द्वारा तो प्रभुति लक्ष्मण धर्म से ज्ञान होगा मोक्ष का साधन हो जाएगा परंपरा से और निवृत्त लक्ष्मण धर्म तो साक्षात एवं निश्च्रय से है तो निवृत्त लक्ष्मण धर्म समाधान ज्ञान बहुत संन्यासन ज्ञान ये ये दो श्रमद्मा विवेकवैराग्येद्वार परंपरा से ज्ञान अतिरिक्त साक्षात व्यवधान भाव वह साक्षात मुख्य हेतु ज्ञान क्योंकि ज्ञान से अपने तो कोई व्यवधान नहीं ज्ञान होते ही और ज्ञान अनुभव मुख्य होता है यदि उन धर्मो लक्ष्य थे धर्म का लक्षण है क्या साक्षात अभ्य निःष हेतु जो धर्म है तभी वर्णित्व आश्रमित्व चोपेक्षा वर्ण आश्रम व्यवस्था के पीछे करके सर्वे व पुरुषार्थी भी दूरपी धर्मों यथायोग्य मनुष्य जो पुरुषार्थी धर्म भोग और मुख्य चाहता है तो प्रवृत्ति निवृत्ति जो कुछ चाहे अपने अनुसार जो जो कर सकता है अपने सामर्थ्य अनुसार करना चाहिए क्योंकि अनु अनुष्ठात्री का अनियम नहीं रहेगा कोई कुछ करे कोई कुछ करे वरना आश्रम नियम नहीं रहेगा ये नियम असीधी होगी ऐसा संक्रांत से कहते हैं वास्तवी ब्राह्मणादी वर्ण भीर आश्रम वर्णा आश्रम नियम के अनुसार ही शास्त्र कर्म करना होता है ब्राह्मण देवी वर्ण भी वर्णा वाले आश्रम वाले ब्रह्मचारी से जो चाहते है उनके तरह अनु अनुषरण किया जाता है अर्थित्व आविष्य ऐसी सब चाहते फल अर्थित्व ऐसी ही करने के कर्म अनुष्ठान में अधिकार नहीं होता है शिव की पर्यालोचना अनुष्ठान नियमसिद्धि सिद्धि अर्थित्व होने पर भी जिसे बनने के लिए जिसे आश्रम के लिए जो कर्म विहित है श्रुति स्मृति विचार के अनुष्ठान किया जाता है तो नियम हो जाएगा नित्य नैितकेशु यावजीव अनुष्ठानम काम्यु कर्णांश रागाधना प्रवृत्ति कर्तव्यता से वैधि विभाग भी, भी। नित्य नैितिक कर्म करने के लिए जब तक जीवित है तब तो, तो, तो नित्य कर्म करना है ना नित्य कर्म करने के लिए निमित्त प्राप्त हो तो करना ही है, किंतु काम्य करने के लिए काम्य के लिए करना से राग आधी ना प्रवृत्ति करना ही याग आदि या जीवित स्वर्ग काम स्वर्ग चाहते है तो याग करे याग करना कर्ण साधना उसमें तो स्वर्ग में रागवन से प्रवृत्ति होगी किन्तु उसके अंगो साधन अनुष्ठान करने के लिए किसको याग करना है, कर्तव्य से कर्तव्यता किस प्रकार अनुष्ठान करना है कथम भाव इसे अनुसार अपने मन से नहीं विधि में शास्त्र जैसे कहा गया ऐसे वैधिक प्रवृत्ति होती है विधि में जैसे ऐसे विभाग है विभाग होने पर भी कदाचित अनुष्ठान इति विभागम अभिप्रत्याय कभी कोई करेगा इसे अभिप्रत्याय करते दीर्घ काले न अनुष्ठाते कामोद भ इस प्रकार के दीर्घ में अनुष्ठान करने वाले कामना इच्छा अधिक हो जाने से हेमान विवेक विज्ञान हेतु के न जब वा कामना वासना बहुत हो जाए विवेक के विज्ञान नष्ट हो जाता है त्यज्य मान नष्ट होता है विवेक विज्ञान और विवेक के विज्ञान नष्ट होने से ही अधर्म अधिक होता है विवेक विज्ञान हेमान हेतु और का धर्म अभूम भूयमान है धर्म जो अधर्म होगा धर्म दब जाएगा अधर्म प्रवर्ध अभु, अभु माने अभुमाने धर्मी प्रवर्ध माने चाहमी धर्म जो दब जाएगा अधर्म बढ़ जाएगा प्रबर्ध माने चर्मी जगत स्थिति परिपिपालय हो जगत की स्थिति नहीं होगी अधर्म बहुत होने पर धर्म दब जाए तो फिर अधर्म अधिक हो जाएगा तो धर्म से ही रक्षा होती धरत धर्म जगत धर्म करने वाला है धर्म है इसलिए स्थिति परिपालन करने की इच्छा करते है आदि कर्ता जगत की कर्ता नारायण आखिर नारायण है नाम जिनका विष्णु व्यापक है भौम से ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से रक्षणार्थम भौम ब्रह्म भूम्यां भव पृथ्वी में स्थित भू पृथ्वी में रहने वाले ब्रह्म परमात्मा है ब्राह्मण जाती वो ब्राह्मण में जो ब्राह्मणत्व तो है धर्म उसकी रक्षा करने के लिए देव क्या वासुदेवान से न कृष्ण के लिए संभव हो देव की गर्भ में वसुदेव के से भगवान कृष्ण प्रकट ठीक है मैं अथ यथोक्त तो धर्म प्रसाद जगत विभक्षित स्थिति है धर्म से जगत की स्थिति हो जाएगी भगवतो नारायण से आदि करतु अनेक अन अन कलुषित है सर्व परिग्रह सम्भव तो वो धर्म से ही जगत की स्थिति हो जाएगी भगवान जो नारायण है आदि कर्ता करता सर्वग्रहण क्यों करेगी जो सर्व अनेक अन्य कलुषित हो धारण करने से दुख होना पड़ता है सूची अपवित्र है ये ग्रहण करना ठीक नहीं परमात्मा को अन्य से वो कश्य चनाप तैशम तो नविक निग्रह परिग्रह द्वारा न गीता शास्त्र प्रणयन पूर्व जी कहता है भगवान श्रीकृष्ण भगवान स्वयं श्री कृष्ण ऊपर की गीता शास्त्र का उपदेश करेंगे वो शर्व क्यों धारण करेंगे धर्म से जगत की स्थिति हो जाएगी इसलिए गीता शास्त्र का प्रणयन करने वाले उसकी रचना करने वाले कोई अनाथ है जो शास्त्र यथार्थ वक्ता नहीं है शास्त्र सिद्धांत जिसको मालूम नहीं वही समय घुण्य होता ऐसे कुछ पूर्व अपेक्षा अन्य लोग अभी भी कहते जैसे आदि लोग कहते भगवान श्री कृष्ण के लिए वही समय विषमता न क्रूरता विषमता क्रूरता वाले ऐसे कोई निग्रह परिग्रह धारण किसको निग्रह दंड किसको किसकी रक्षा करते ऐसे करने वाला कोई गीता शास्त्र का प्रणयन क्या है तो कुतूह आप तो प्रणीतम ऐसा होगा थे गीता शास्त्र आप तो यथार्थ वोक्ता से प्रणीत ये किस होगा ऐसा संकाम से कहते हैं अनुष्ठात्र नाम कामो दाद ये मान किसले भगवान सर्वधारण करते हैं ये बताया अथवा यथोत तो शंकाया दीर्घ्यणी त्यारह के उत्तर से दीर्घ कालेन वहाँ से तो दीर्घ कालेन अनुठात्र नाम कहा मौधिकवन से विवेक विज्ञा नष्ट हुआ अधन बढ़िया इत्यादि राशि में कहा उसका अर्था महत्काल कृतत्रता दीर्घ काल के बाद सत्यत्रता समाप्त होने पर द्वापाने की समाप्ति भी साधकार पूर्वक काम क्रोध पूर्वक अभिवेक होता है अभिवेक आत्थ अध्यात अधर्म अधिक हो गया अभिवेक से धर्म अभिवाद धर्म दब गया अधर्मा अधर्म बढ़ने से जगत मर्यादा भेदे अधर्म अधिकम से जगत की मर्यादा का भेदन होता है वर्ण ना मर्यादा नहीं रहती रहतीम मर्यादा आत्मनिर्मितम पालयितु तुम्हें जो जगत की मर्यादा जिसको भगवान नहीं बनाई उसकी पालना करने की इच्छा करते हैं प्रकृत तो भगवान भगवान ही जो जगत के कर्ता एक तद तो अर्थ न चातुर्भुन इसी जगत रक्षा के लिए चातुर्वन आदि चाचारी बनना आश्रम धर्म रक्षा करने के लिए ही लीलामयम माया शक्ति प्रयुक्तम स्वेच्छा विग्रह जग रहा वह सर्वदान कल से अनर्थ कल तो तो से ऐसे पूर्व जी ने माया शक्ति के कारण लीलामय सर्वदान करके स्वेच्छा विग्रह अपन इच्छा से लीला से क्रीला से इसलिए तर्जन्य कष्ट अनर्थ उनको नहीं की ऐसे सर्वधारण किया भमस्य ब्रह्म वसुदेवादी जन स्मृति पद अनु आचे स्मृति माया भौमस्य ब्रह्मण गोमें भगवान ब्राह्मण देवतुल्य उन्की रक्षा करने के लिए वसुदेव से उत्पन्न हुए प्रकटे वसुदेव अन स्वेच्छा निर्मित नयामये नूपेण वही अंश क्या मायामय स्वरूप हो माई कहशे जैसे घटा का अर्शक हो महाकाश कांश भी कह सकते वस्तु तो अंशांश विभा आकाश में नहीं होने पर भी स्वेच्छा निरित तो मायामय स्वरूप से प्रकट हो कृष्णा कृष्ण किला संभव हुआ ऐसे भाषण में किला सौदी है किला इतिहास में थे पौराणिक प्रसिद्धि अमरुद्य थे ये पुराण प्रसिद्ध है इसलिए किला प्रसिद्ध है नहीं भगवत तो व्यक्ति से एकदम जन्म के संक्रांति भगवान से भिन्न किसने ये गीता शास्त्र का प्रणायन क्या होगा अन्य किसका जन्म ये थी नहीं बहुमत आगाम बुरा था बहुशास्त्र हुए थे बहुशास्त्र में आया भगवान स्वयं वसुदेव के अंश से उत्पन्न हुए देव के गर्भ में नौतिक धर्म संरक्षणार्थम भगवत जन्म ये वैदिक धर्म रक्षा करने के लिए तो भगवान का जन्म है क्योंकि यदा यदा ही धर्म तो से ग्रामिर्भवते आगे खाएंगे इत्यादि दर्शनार्थ है तो किम एकदम ब्राह्मणत्व से रक्षा थे वैदिक धर्म रक्षा करना चाहिए ब्राह्मणत्व की रक्षा करने के लिए क्यों कहा तथा ब्राह्मणत्व से ही रक्षा नहीं ना तो धर्म ब्राह्मणत्व की रक्षा होने से ही वैदिक धर्म की रक्षा होगी अर्थात अथा भी वर्णाश्रम भेद व्यवस्थापन ouais? बिना कथम यथोत्थ धर्मरक्षण इतिहास में केवल के ब्राह्मण तो रक्षापन से, की के से के धर्म की रक्षा कैसे होगी वर्णाश्रम भेद व्यवस्था के बिना धर्म की रक्षा कैसे होगी इसे संक्राम से राष्ट्र में कहा गया तदीन वर्णाश्रम भेद आना ब्राह्मण के अधिन ही वर्णाश्रम भेद ब्राह्मण रहन से शास्त्र ज्ञान होता है धर्म ज्ञान होता है वह भेद की व्यवस्था स्वयं जान करके अन्य को भी बता सकता है उसके अध्ययन ही देता ब्राह्मण ही पुरोधार क्षत्र आदि प्रतिष्ठा प्रतिब थे क्षत्रिय भी ब्राह्मणों को सामने करके प्रतिष्ठा प्राप्त करता है धर्म से राज्य पालन करना होता है क्षत्रिय का धर्म का ज्ञान ब्राह्मणों से होता है याजन अध्यापन तद धर्मत्वा क्षत्रिय भी तैवल निके ब्राह्मण के तुल्य वेदाध्ययन आदि करता है धर्म से राज्य पालन करता है किंतु याजन याग कराना और वेद अध्यापन कराना वो ब्राह्मण का धर्म है याजन और अध्यापन तद धर्म ब्राह्मण का धर्म तद द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा वर्णाश्रम भेद की व्यवस्था होती है व्यवस्थापना तो ब्राह्मण ही ब्राह्मण ने रक्षित सर्वे सुरक्षित होती ब्राह्मण का जो धर्म ब्राह्मणत्व वह यदि रक्षित हुआ तो सब धर्म वर्नास व्यवस्था सब कुछ सुरक्षित रहेगा <coughs> इसलिए कहा गया ब्राह्मण रक्षा न भगवत नारायण से शरीरादि मुक्ति सदी अस्मदादी अविशेषा अनीश्वर तो शंका करते यदि भगवान नारायण है जान करेंगे तो हमारे हम जैसे सर्ज वाले सर्ज वाले हो गए अस्मिदादी अविशेष बराबर हो गया तो हम जैसे ईश्वर नहीं सरजादी वाला होने से भगवान भी सर्जादा वाला हो तो अनिश्वर तो कस ईश्वर ही होगी ऐसा संक्रांत से कहते ज्ञानाधिकृतम विशेष महार होने पर भी उन विशेष है ज्ञानाधिकृत में सच्चे भगवान ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तेज भी सदा संपन्न ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर तेज सबसे हमेशा अर्थ करते ज्ञान ज्ञानी अर्थ परिचिति अर्थ का ज्ञान अर्थ निश्चय ज्ञान है ऐश्वर्य ईश्वरत्व स्वातंत्र स्वतंत्र जो चाहे स्वयं करे किसके अधिन नहीं शक्ति क्या है तदर्थ निर्वर्तन सामर्थ्य जो कुछ करना चाहेंगे और निर्वर्तन संपादन सामर्थ्य बलम सहाय संपत्ति सहाय संपत्ति से उनके पास संपन्न सहाय चाहेगीक्रम परम सामर्थ्य और तेज में भेद है तेजस तो प्रागल प्रगल जिससे अन से अवेगी नहीं अदृश्यतम इनके साथ प्राय गल ग्रंथ है अन्य से उत्कृष्ट होते एक सर्वदा भगवती वर्तन ये गुण, सर्विषय कंचित विषय कहीं और इसलिए उनको कहा भगवान भगव जिसमें उनको भगवान कहते इसे विष्णुपुराण ऐश्वर्य से समग्रस् धर्म से ज्ञान वैराग्य सन्नाम वर्ग भग इतिरणा समग्र ऐश्वर्य धर्म समग्र कहीं कहीं धर्म के स्थान पर विद्या भी पाठ है समग्र शी यी लक्ष्मी ज्ञान और वैराग्य छे के समूह को भगव शब्द से कहा गया ये भगत जिनके पास है वो भगवान है इसी प्रकार उनके पास सर्व सर्व विषय ज्ञान शक्ति बल है इसलिए हमारे जैसे बराबर नहीं ठीक है टीका तथा तस्य तस् शरीर न अस्मदादी साम्यं शरीर होने पर भी अनुसे अनुर से विशेष है अतएव कथम ईश्वर से, से। अनाद निधन से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स्वभाव विपरीत जन्मादि संभवती ईसा होने पर भी ज्ञान ईश्वरीशक्ति बल हो फिर भी ये ईश्वर है जिनके आदि और निधन है, है।, है आदि च निधन उनधन है अविद्यम है आदि निधन है नाशन का है शुद्ध है नित्य नाशन शुद्ध है बुद्ध ज्ञान सर को मुख्य स्वभाव है उसके स्वभाव से विपरीत तो जन्मादिक से संभव होगा न ही भूता नाम ईशिता स्वतंत्र स्वात्मन अनर्थम स्वयं संपादित महती जो भूत का ईश्वर है स्वतंत्र है स्वयं अपना अनवता स्वयं संपादन करेंगे अपने जन्म हो करेंगे ये तो ठीक नहीं न चाह देहाधिक रहे किमी फल हम उपलब्ध थे और देह धारण करना और आगे कुछ व्यवहार करना उसे कोई फल ही नहीं ऐसा संक्रांत से कहते वो है त्रिगुणात्मिका वैष्णवी स्व माया मूल प्रकृति में जो शरीर करते है वो माया के अधिन नहीं जीव तो माया के आधी में अनर्थ युक्त होते है, वो है माया त्रिगुण आत्मा माया सब तरह जो तम त्रिगुणात्मिका है वैष्णवी विष्णु और यमित वैष्णवी माया स्वाम स्वीया है माया जो मूल प्रकृति जिसके कारण जगत की सृष्टि होती उसको वशीकृत अपना अध्ययन करके अजन्मा है अजह अव्यय व्यय रहित भोतान ईश्वर गोतों का ईश्वर नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव होने पर भी स्वयं देहवान जात जातव देहवान इव वस्तु तो देह उनका नहीं देह के साथ संबंध नहीं ना नाभिमान है की वो अन्य के अज्ञान के दृष्टि देहवान जैसे अन्य लोग संगठन जात युवच लोकाग्रह लक्ष्य है लोकानुग्रह करता हुआ लक्षित होते हैं टीका में शिश्य देहाधिगत वैरूप्य सिद्धार्थम इदम विशेष विशेषण तस्वीर मया शिशेत सृष्टिकरण देहादिगत जीव कपक्षण वैरूप्य सिद्धि करने के लिए ये विशेष मंदिर माया है त्रिगुणात्मक माया त्रिगुणात्मिक भिन्न भिन्न सत बनता है व्यापक वैष्णवी मस व्यापक माया व्याण कि वैष्णवी विष्णु व्यापक वेगराचर विष्णु सरव्यापक दर्शे ईश्वरी के अध्यम स्वाम स्वीय माया ईश्वर की माया तरह प्रतिभासम तमें तो वक्त प्रतिभासम शरीरम ये सर्वकार स्व केवल भान दिखता प्रतिभा से इसीलिए प्रतिभाषी के कहते हैं प्रती मात्र है वास्तव नहीं जिससे लब जीवन सर्व केवल दिखता है नहीं। के दिखता है नहीं इसी प्रकार यह माया प्रतिभा मात्रम मात्र शरीरम प्रतिभा से ही केवल प्रतीति मात्र है मन तो वस्तुत्म वस्तुत्व नहीं माया जो त्रिगुणात्मिका है वो माया है वस्तु तो नहीं अनिर्वचन है नहीं असत नहीं सा दस तो गई बने इसलिए उसको हम विवचन ही कहते हैं तस्या नानाविध कार्यकार परिणामितम सूचित नाना विध नाना, नाना प्रकार कार्य आकार से परिणाम होता है माया का परिणाम ईर माया है परिणामी इसे सूचय थी मूल प्रकृति <laughs> मूल प्रकृति माया है परिणामी उपादान कारण जगत का ईश्वर निमित्त कारण ईश्वर से प्रकृति अधिनत तम बा रही थी जीव तो प्रकृति का अधिन है ईश्वर प्रकृति का अधिन नहीं वसीकृत्य मूल प्रकृति में अपनी मध्यमिक करके नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ईश्वर का स्वरूप का नित्य तुम कार्या भी रहित तुम कार्यकार होते ही नहीं तो, तो माया से दिखता है कार्य वस्तुत वो तो जैसे कैसे ईश्वर उनका नाम भी अपने स्वरूप से च्युता नहीं होते शुद्धत्म का कारणत्व न तो उसमें कार्य कर होता है ना किस किसका कारण है जो कारण कहा जाता है वो भी माया विशिष्ट में कारणत्व है माई के ही कारणत्व वस्तु तो शुद्ध परमात्मा में कारणत्व भी नहीं कारण तो, तो माया विशिष्ट में जन्मादेश कह कर करके कहा जन्मादि कारणत्व यह स्वरूप लक्षण नहीं प्रशस्त लक्षण है स्वरूपत्व शुद्ध नित्य सत्यम ज्ञान अनंत भ्रम बुद्धत्व अजल रूपे जल नहीं ज्ञान रूप अविद्या काम कर्म पारतंत्रित अविद्याम कर्म वाना ये बद्ध में उसे परतंत्र तो नहीं होता है ये मुक्त है नसारावस्थायासंत मुख्यावस्था संभव निदि जीवन में संसारवस्थ संसार में रहें नहीं रहते हम मुख्य अनुपर हो जाएंगे ऐसा कोई कल्पना करेंगे कहती है ठीक नहीं यदि अपन पहले नहीं तो आगे कैसे होगा इसलिए कहा उस स्वभाव नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है ये संसार अवस्थाएं भी ऐसे ही देह ग्रह प्राधान्य मायाया दर्शयतम पुनः स्व माया पहले तो कहा है माया हम मूल प्रतिदिन वसी फिर कहते ऐसे स्वभाव होने पर भी स्व माया तथा देह ग्रहण करने के लिए माया ही प्रधान है वास्तव देह ग्रहण माया से ही इसको दिखाने के लिए फिर सोम माया कहा गया सभा पुरुषो जाहे बन सजम अभि समय आशी पुरुषो जाह मान जन्म होते को प्राप्त करता है इसलिए श्रुति को करते देहवान युव देहवान जैसे और जामीक युवा देहादस्थ्य देहवात युवकाश द्व युवक से ये सिद्ध होता है देहादे वास्तव में कल्पित कल ये सूचित होता है धर्मदयोपदेश्वारा प्राणीवर्गस् अभ्युदय तत्दन लोकानुग्रह आगे का लोकानुग्रह कुर लोकानुग्रह कैसे करते प्रभुति निवृत्ति दो धर्म का उपदेश करते धर्म के उपदेश के द्वारा प्राणी वर्ग से समुदाय का अभ्य निश्रेयस तत्परत्पादना अभ्यद निश्रेयस के लिए तत्पर होकर के उसका साधन कराना ये लोकानुग्रह यद्यपि कूटस्थ स्वतंत्र नित्यत्व आदि लक्षण मिश्र सृश्य थ कूटवत्विकारिष्ठ निर्विकार स्वतंत्र किसके अधीन अनित्य तो आदि से शुद्ध बुद्ध मुक्त ऐसे स्वभावी अम ईश्वर स्वतः तथा भी तो माया सत्या माया के कारण देहा आदि है माया के कारण कौन से वास्तव वा नहीं प्राणी नाम अनुग्रह आदिना पानी का अनुग्रह करता हुआ न स्वभाव विपरी स्वभाव से विपरीत तो प्राप्त नहीं करते माया से अन्य प्रकार तो वास्तव ऐसा नहीं होता है इसे स्वभाव तो ऐसे ही रहता है अभी शंका करते हैं न प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदों की प्रवर्त ये सर्वत्र कहा जाता है बिना प्रयोजन मंद व्यक्ति ही प्रवृत्त नहीं होता है ये न्याय है ईश्वर से आपता तो काम यहा आप तो काम, काम सब उनको प्राप्त है कोई और आगे कामना इच्छा है नहीं कृत्य कृतम कृत्यम ये न अर्था कृतानी कृत्यान ये न जो करनी योग्य सब कुछ कर लिया जीव सब कुछ प्राप्त कर लेता है ज्ञान प्राप्त कर लिया तो कृत्य कृत्य हो जाता है ईश्वर तो हमेशा ही कृत्य कृत्य सर्वज्ञ तो उनका कोई प्रयोजन है नहीं कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयोजन अभाव और अनुग्रह करने के लिए प्रयोजन जब जीव के ऊपर अनुग्रह करने के लिए प्रकट होते सृष्टि करते ये भी ठीक है नही क्योंकि अनुग्राह नाम से अद्वित नाम असतः अद्वित अनुग्राह आत्मा से अति जीव अलग है ही नहीं एक ही अद्वितीय ब्रह्म है तो फिर किसके ऊपर अनुग्रह करने के लिए सर्वधारण करेंगे धर्मोपदिष्ट न उचितम न धर्मोद्वय उपदिष्ट उचितम फिर अनुग्रह करने वाले कोई अद्वित है ही नहीं धर्मोपदृष्ट करना कोई जरूरत नहीं ऐसा संक्रांत कहते सब प्रयोजन वस्तु तो अपना प्रयोजन ही नहीं फिर भी भूतानु शिक्षया वैदिक अर्जुनाय शोक मोह महोदय उपदेश वैदिक जो धर्मदय अर्जुन को उपदेश किया जो की शोक को मोह रूप महोदय समुद्र में डूबा हुआ निमग्न टीका में कल्पित कह भूतानी कल्पित भेदम भजन थे कल्पित भेद भान जी कल्पित भेद प्राप्त करने वाले वास्तव तो भेद नहीं जीव। है जीव कल्पित भेद है ऐसे भूत उनको लेकर के ही उपाध्याय गृह तब अनुग्रह ही जो कल्पित भेद वाले जीव उनके अनुग्रह की इच्छा ऐसी चैत्य वंदनादि विलक्षणम धर्म द्वय तो चैत्य वंदनादि बहुत लोगों के मतिक अनुसार स्तूप बना करके स्तर करते आदि से ऐसे ही अशास्त्रीय अवैध कुछ न कुछ अपनी कल्पना करके धर्म मानकर कुछ करते हैं। इससे विलक्षण धर्म धर्मद्व तो जो वैदिक अपर से वेद गया ऐसे धर्मद्व अर्जुनों तो को निमित्त करके निमित्त कृत्य आप तो काम होने पर भी भगवान उपदिष्टवानी भगवान ने उपदेश किया वो अपने प्रयोजन ही नहीं कल्पित तो वेद जीवो दुखी है उनको अनुग्रह करने के लिए से उपदेश किया अर्जुन से उपदेश अपेस्त दर्श है तुम विष्णु अर्जुनों को भी उपदेश की आवश्यकता है इसको दिखाने के लिए करते शोक मोहमोदो निमग्न आये इसी अवस्था में उपदेश करते मन भूता अनुग्रह कर्तव्य किमित अर्जुन आये भगवता उपदेश भगवान तो प्रकट हुए गोता अनुग्रह सब जीवों के वाले अनुग्रह करने के लिए तो फिर अर्जुनों के लिए क्योंकि क्यों केवल धर्म तो प्रदेश करते हैं ऐसा संक्रमण से कहते अनु मानस्य धर्म प्रसयन गति इसी अभिप्राय से अर्जुनों को प्रदेश किया गुण ही अधिक गुणाधिक अर्जुन सर्वगुण सम्पन्न ऐसे गुणा अधिक जो होते है उन्हीं के द्वारा जो ग्रहण किया जाता है और अनुष्ठान किया जाता है वही धर्म विस्तारों को प्राप्त करेगा अन्य लोग भी करेंगे यद्य चरित्र श्रेष्ठ इसमें कहा गया श्रेष्ठ जो करेंगे अन्य लोग भी ऐसे करते इसलिए भगवान अर्जुनों को उपदेश किया प्रचय गमिष्य मर्जुन आये उपदिदेश विस्तार को प्राप्त करेगा ऐसा मान करके दोनों धर्मों का उपदेश अर्जुनों को किया भगवान ने अतः तथापि सुगत उपदिष्ट धर्मवद एमअप भगवत उपदिष्ट धर्म न प्रमाणिक उपादेयता उपगित इतिहास है सुगत बौद्ध के द्वारा तो उपदिष्ट धर्म जिस प्रकार है ये भी भगवान उपदिष्ट धर्म जैसे वो भी उनको भी कोई भगवान मानते है उनके धर्म जैसे प्रामाणिक नहीं है ये भी भगवान उपदिष्ट धर्म न प्रमाणिक उपदेवता प्रामाणिक ग्राह्यों को प्राप्त नहीं करेगा कोई उसको ग्रहण नहीं करे प्रमाणिक ऐसा संक्रांत से कहते वेदोकवाद नाश्य तत्ल उत्तम ये वेदोक्तम से अन्य कल्पित तुल्य नहीं अन्य जितने सब धर्म शास्त्र आदि ये वेद अनादि अपौ है इसलिए उसके बराबर नहीं इति उत्तम पहले कहा ऐसे अभिप्रत्य विशिष्ट परिग्री तत्वा तो शिष्ट परिवर्तन तो न्याय शिष्ट लोग जिसको मानते हैं वो प्रामाणिक होता है शास्त्र वेद प्रमाण को मानने वाले वेद प्रमाण अभिभवंत शिष्टतम अर्थात फल साधनाओं से भ्रांति रहित तम शिष्ट जो शास्त्र विद्वान जिसको मानते हैं मुनि ऋषि लोग को मानते हैं वो प्रामाणिक गए? और ऐसे कल्पना करके बहुत लोग बहुत प्रकार कहते कुछ दिन चलता है कुछ दिन समाप्त हो जाता है वो प्रामिका नहीं धर्म भगवता यथोपदिष्ट वेद व्यासर्वज्ञ भगवान गीता के ही सप्त श्लोक सते उप तो ये भगवान शिष्ट वेदव्यास जैसे धर्म भगवान ने उपदेष किया वेदव्यास जो कि सर्वज्ञ है भगवान गीता खेल सात श्लोकों के द्वारा ग्रंथ में रखा इसलिए शिष्ट परिजित तो वेद व्यास मनवादी अन्य स्मृतिकार विदेश ने भी उनको स्वीकार किया वैदिक धर्म प्रामाणिक है अब धर्म में धर्म बुद्धि वेद व्यास से जाता है ऐतिहासिक कहें व्यास ने भी क्या तो धर्म को धर्म मानकर क्या हुआ ऐसा संक्रांत से कल्पना तो व्यास भी सर्वज्ञ है ये स्मृति में कहा गया कृष्ण द्वीपायनम विधि व्यास नारायण प्रभु ये कृष्ण देवता अनु साक्षात तो नारायण प्रभु बीती जानो अन्यत्री कह गया कोई अन्य कुंडली काक्षात अच्छा तो महाभारत कृत भवि पुंडली काक्ष अच्छा भगवान विष्णु के विषय भिन्न महाभारत बनाने वाले कौन हो सकते है इसलिए वो व्यास स्वयं सर्वज्ञ है अनाप्ता नहीं अब धर्म ही धर्म सज्जन उपकार भगवत अवतार चाचा ये भगवान का अवतार है व्यास सज्जन उपकार करने के लिए उनका अवतार है पूछा कहा जाता है व्यास्य नान्य था बुद्धि अन्य था बुद्धि नहीं सर्वज्ञ वेद व्यास सर्वज्ञ भगवान उनको ये भगवान का गीता शास्त्र से अनाप्त प्रणित अपकर की थी गीता शास्त्र किसे ने बनाया होगा अप्रामिक इसका निराकरण करके प्रणित प्रमाणिक प्रामाणिकव से व्याख्यम उपपादित व्याख्यय इसकी व्याख्या करनी चाहिए किया गया उसका उपचार करते तदिव गीता समस्त वेदार्थ सार संग्रह होत दुर्विघम तदर्थिकनाय अन्यके के विवृत पदार्थ वाक्याय अभी अत्यंत विरुद्ध अनेक लौकिकेण उपलब्य अहम विवेक तो अर्थ निर्धारणाथ संेपत्व तो विवरण करीष्या भगवान भाष्यकार कहते हैं ये जो गीता शास्त्र है समस्त वेदार्थ सार संग्रह सम्पूर्ण वेद का जो अर्थ उसमें जो सार का संग्रह संक्षेप से कहा गया और इसका अर्थ दुर्विज्ञ अर्थो यश गीता शास्त्रों से इसका अर्थ दुर्विज्ञ विज्ञ सर्व से नहीं होता है विभिन्न प्रकार विभिन्न स्थानीय कहा गया उसका सारभ अर्थ को समझना तो कठिन है तदर्थ आविष्कार उसके अर्थ को प्रकट करने के लिए अनेक विवृत पदार्थम व्याख्या करना अनेकों ने इसका विवरण किया है पद पदार्थ व्याख्या न्याय का विवरण क्या है फिर भी अत्यंत विरुद्ध अनेक अर्थत्व न लौकिक अन्य अन्य प्रकार व्याख्या को देखकर कर के सामान्य लोग विरुद्ध अनेक अर्थत्व नोक ग्रहण करते कोई किस प्रकार कोई किस प्रकार परस्पर अविरुद्ध है और वो साथ जो मूल सिद्धांत वेद सिद्धांत उससे अत्यंत विरुद्ध ऐसा लोग ग्रहण करते इसको देख करके भगवान भाष्य ग्रह करते में विवेक से अर्थ निश्चय करने के लिए संक्षेप से इसका विवरण ढांचा में करूंगा टीका में पौरुष वचस्व मूल प्रमाण अभाव है ना अप्राम्य नीति मत विषय जो भगवान उपदेश करते हैं अवतार लेकर के और पौरुष हो जाएगा गीता शस्त्र पौर से यह वाक्य वचन मूल प्रमाण भेद यदि नहीं तो अप्रमाण हो जाएगा अप्रमाण के समाधान करे कहते यह समस्त वेदार्थ सार संग्रह होते, वेद मूलक के, इसलिए अप्रवानी, शास्त्राक्षर एवं तदर्थ प्रतिपत्ति संभव किमिति व्याख्यानम व्याख्यान इति तो गीता शास्त्र श्लोक के अक्षर से ही अर्थ प्रतिपत्ति का अर्थ तो ज्ञान संभव हो जाएगा उसकी व्याख्या करने की क्या आवश्यकता है ऐसा संख्या से कहते हैं दुर्विज्ञा दुर्विजी अर्थ य सरवश्य ज्ञान नहीं होता है हो व्याख्या की आवश्यकता है पदछेद पदार्थोक्तिग्रह वाक्योजना आक्षेप से व्याख्या पंच लक्षण इत्यादि शास्त्र से पूर्वाचार्य व्याख्यादम आरभ्य गीता तीत व्याख्यान का पांच लक्षण पहले पदों का पदच्छेद अलग अलग प्रत्येक पद के अर्थव्यकर्थन पदार्थोक्ति समाज आदि तो विग्रह करना और श्लोक का अन्य बताने वाक्य हो जाना उसमें कुछ पे है आक्षेप का समाधान इस प्रकार पांच लक्षण है व्याख्यान पांच प्रकार इसी क्रम से ये शास्त्र का व्याख्यान भी पूर्वाचार्य पूर्वाचार्य ही व्याख्या तो इस ये शास्त्र का व्याख्यान पूर्वाचार्य क्या है फिर किम अर्थम एकदम ये फिर व्याख्यान क्यों आरम्भ करते ये तो गतार्थ हो गया गर्थवैसे व्याख्यान का जो अर्थ है प्रयोजन को सही गुराचार्य की व्याख्या से इसलिए गथार्थों से दोबारा करना पड़ता है ऐसा करते, कहते हैदर्थ आविष्कार करने के लिए अनेक विवरण विवरण पद पदार्थ व्याख्या किया है फिर भी विभिन्न विरुद्ध व्याख्यान अनेक अर्थ के लोग भी विभिन्न प्रकार ग्रहण करते इसलिए इसको देख करके व्याख्यान करते तो है ठीक है गीता शास्त्र प्रकटीकरण पद विभाग पदम का विभाग अर्थ तो के कथनाथुक्ति सामस द्वारा वाक्या कथन करना वाक्याण तो तेक्षित न्याय जो युक्ति अपेक्षित आक्षेप सामधान लक्षण ये सर्वृत्ति दर्शि बोधादत् दिखाया तथा तथा शास्त्र शास्त्रपरिचय शन्य ही समुचयवादीरुद्ध हर तत्व हार गृहित ऐसा शास्त्र है जो शास्त्र परिचय शून्य है समुचयवादी कोई कहते ज्ञान होने के बाद भी कर्म करना चाहिए ज्ञान कर्म दोनों मिल करके ही मुख्य फल मिलेगा ये समुचयवादी विरुद्ध हार तत्व में अनेक परस्पर अपने कथन का विरुद्ध अर्थ है परस्पर विरुद्ध और अनेक है ये सब शास्त्र परिचय रहित तो वो ग्रहण कर लेते उसको देख करके आलक्ष्य तद बुद्धिम अनुरुम जो सामान्य लोगे के लोगों ने ग्रहण करके भ्रांत है उनके बुद्धि अनुरुद करने के लिए उनको स्पष्ट ज्ञान कराने के लिए इधम आरब्धव्यम ये व्याख्यान आरम्भ करना चाहिए इसलिए हम कर रहे हैं भगवान का शिकार करते ये साम प्राचीन व्याख्यान बुद्धि प्रविष्ट संप्रतिताने असु प्रविश्य कु नियम है अभी जिनका कुछ लोग प्राचीन व्याख्यान में उनकी बुद्धि प्रविष्ट है ऐसे कुछ लोग प्राचीन व्याख्यान भी नहीं जानते जिनके प्राचीन व्याख्यान में बुद्धि प्रविष्ट नहीं हुई उनका इस व्याख्यान में बुद्धि प्रविष्ट होगी इसमें भी कहा नियम इसको भी नहीं देखेंगे और नहीं समझेगी एक अशोभ अशोक अर्थ बुद्धि प्रवेश करेगी इति कहाँ से नियम सिद्ध होगा ऐसा संक्रमण से करते हम जो व्याख्यान भी करेंगे विवेक का तो अर्थ निर्धारणार्थ विवेक करके प्रत्येक तो संख्या समाधान कर विवेक के द्वारा कहेंगे इसलिए सामान्य लोग समझकर ग्रहण कर सकते है पूर्व व्याख्यान तत्त तो अर्थ निर्धारणार्थ उपन्यासंकीर्णव भारतीय न तनीषा सम्बन्ध में सती पूर्व व्याख्यान में अर्थ धारणा निश्चय करने के लिए जो कहा गया वह संकीर्णवती कहीं कुछ मिल जाता है कहीं कुछ उल्टा पाल्ट हो जाता है इसलिए तत्व सांसित मनुष्य बुद्धिमित नहीं होती विकास नहीं होती बुद्धि का प्रकृतित्व और संपर्क प्रया ये संपर्क अन्न नहीं मिला हुआ नहीं स्पष्ट करेगी स्पष्ट कहेगी दो निष्ठा ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा ज्ञान योग्य न कर्म योग्य न प्रवृत्ति लक्षण निवृत्ति लक्षण स्पष्ट करके तत्त पदार्थ निर्णय उपयोगी न्याय विभिन्न पदार्थ उपयोगी न्याय भी विवरण करेंगे स्पष्ट रूप से अलग अलग करके बताएंगे तेनत्र मंद मध्यम और बुद्धि अवतर उत्तम के लिए तो बुद्धि से हो जाएगा अन्य व्याख्यान से के भी देख करके अपने विषय जो मंद बुद्धि वाले मध्यम बुद्धि वाले भी उनकी बुद्धि का अवतरण हो जाएगा किंच अनपेक्षित अधिक ग्रंथ सदभा न प्राचीन व्याख्यान है शत्रु और प्राचीन व्याख्यान क्या है कहीं कहीं बहुत ग्रंथ बहुत है शब्द बहुत, जो क्या बहुत है जो है की अपेक्षित नहीं निष्प्रयोजन बहुत कहानी पर श्रोताओं की प्रवृत्ति नहीं होती ऐसे कुछ अधिक ग्रंथ है जो अनपेक्षित है श्रोता की प्रवृति नहीं होती अत्र अपेक्षित अल्प ग्रंथ विवरण यहाँ अपेक्षित जितने कहते हैं अल्प शब्द है विवर्ण में प्रायश सर्वेशा प्रवृति सौखी प्रवृत्ति हो जाएगी इतना करके कहते संख्येपत विवरण कस्याम संख्य कहेंगे जितना आवश्यक इतने कहेंगे नम्बा प्रणीत अभावेद शास्त्र व्याख्येय विष्दनबंध से नववीत शास्त्रोभा अभी शंका कहते ठीक है आत्मप्रणीत तो तो है गीता शास्त्र अनात्नी तो अनात् तो प्रणीतत्व नहीं तो तो नहीं आदि से प्रमाण्य भी नहीं और वेदमूलक है स्वतंत्र तो नहीं ठीक तो तो है शास्त्र आत्मप्रणीत है किंतु व्याख्य इस शास्त्र की व्याख्या करने आवश्यकता नहीं क्योंकि शास्त्र में पहले अनुबंध चतुष्ट होना चाहिए विषय संबंध अधिकारी प्रयोजन विषय आदि अनुबंध विषय संबंध अधिकारी प्रयोजन ये अनुबंध चतुष्ट अनाव ही नहीं तो इसमें नहीं कहा गया तो नहीं कहा गया तो शास्त्र भी नहीं होगा शास्त्र तो अभाव शास्त्र नहीं होने से इतिहास ऐसा संक्रांति व्याख्या नहीं करनी चाहिए अभिप्राय पूर्वी का सिद्धांतिकता है सर्व व्यापारा प्रयोजन अर्थवाद आदो प्रयोजन आह सब व्यापार का कोई प्रयोजन कुछ न कुछ प्रयोजन है प्रयोजन अनुदेश नहीं मंदोरी प्रवृत्ति बिना प्रयोजन कोई प्रवृत्तन नहीं होता है कुछ व्यापार करने के लिए उसका प्रयोजन होना चाहिए प्रयोजन प्रयोजन आय पहले प्रयोजन बताते है सानुबंध चतुष्टी में प्रयोजन ही विषय संबंध अधिकारी प्रयोजन पहले प्रयोजन करते प्रयोजन है प्रयोजन है तीता शास्त्र से संपथ प्रयोजन परेयसम सहेतुक संसारे अत्य पर गीता शस्त्र का संक्षेप से कम प्रयोजन मुख्य प्रयोजन श्रेय मुख्य मुख्यता क्या स्वरूपुक संसारस्य अत्यंत परां पर परां हेतु संसार का हेतु अज्ञान के साथ संसार का अत्यंत उपरम है में भी उपरम हो जाता है संसार किंतु अज्ञान रहता है हेतु रहता है और अत्यंत नहीं फिर जगने पर फिर संसार रहता है किंतु ज्ञान हो जाने पर संसार का अत्यंत उपरम होता है ये मुख्य प्रयोजन है ठीक है में प्रसादित प्राम व्याख्या मन से गीता शास्त्र संपत संग्रहित प्रसादित प्राम गीता प्राण्यम प्रसादित हुआ यह आपक है अशिष्ट परिगृहित है इसलिए प्रमाण है व्याख्य मन से सन्न गीता अभी मान में सन्निहित हो गया व्याख्या रूप से भगवान भाष्यकार की बुद्धि में स्थित है अभी व्याख्यान है गीता शास्त्र से संग्रह <coughs> संक्षेप करके संग्रह क्या एक करना, एक, एक एक साथ एक पिंड एक बना करके एक वाक्य करके तेन फलम परम फल संक्षेप प्रयोजन निश्चितं ये निशेष का विग्रह निश्चितं श्रेय निःश्रेयस वही कैवल्य मोक्ष योग्य परम प्रयोजन अभातर फलंत तवांतर वाक्य भेदन मनो निग्रहा अलग अलग, अलग वाक्य भेदन अलग अलग अभांतर फल मनो निग्रह दया शम दम ये सब कहीं निश्रेयस दो प्रकार निःश्रेयस मुख्य का स्वरूपतिशय <coughs> <coughs> सुखा निशान तो चिंती नितिश नित्य आनंद का आविर्भाव परमानंद का आविर्भाव और निशेष अनर्थ उचित अशेष अनर्थ का उच्छेद ये मोक्ष का स्वरूप है माई के लोग केवल दुख के अत्यंतिक निवृत्ति मोक्ष मानते आनंद की प्राप्ति नहीं मानते किंतु वेदांत को परमानंद प्राप्ति भी है त्र आद्यम उदाहर अदत सुखाविराव पर द्वित संसार से अत्यंत तो परम निशेष नरतिश आनंद और संसार के अत्यंत तो पर संसार उपरमस्य से तो, संसार उपरम के लिखा अत्यंत पर उपरना आत्य विशेष उसका अर्थ क्या है जिसका उपरम होगा नाश होगा और प्रतियोगी संसार प्रतियोगिना संसार से पुनर्योग्य अत्यंत उपरम है फिर उत्पत्ति नहीं हो प्रलय के बाद फिर उत्पत्ति होती के बाद फिर जागते फिर संसार को प्राप्त करते वह अत्यंतिक नहीं पुनर् उत्पत्ति अयोग्य फिर उत्पत्ति नहीं होगी संसार का कारण अज्ञान जब ज्ञान से नष्ट हो जाता है तो संसारिक उत्पत्ति नहीं होगी साप मूर्चा व्यवच्छे का अर्थ विशेषण अत्यंत विशेषण नहीं देंगे तो उपरम्थ सापुप्त अवस्था में मूर्चा काल में आदि से प्रलय काल में भी हो जाता है उसकी व्यवच्छ व्यावृति करने के लिए विशेषण दिया सुसुप्त मूर्चा आदि में अत्यंत उपलब्ध नहीं होता है उपरम तो होता है अत्यंत विपरम का अर्थ आगे उत्पत्ति नहीं हो यह तो ज्ञान से ही होगा तब तो तो साधी तुम सहेतुक से इसलिए सहेतु कहा हेतु या अज्ञान के साथ निवृति सस्वी काल में मिच्छा में, में अज्ञान रहता है उक्तम फल समुचिता एकाकिन इति तस्य व तास्त्र प्रतिपाद्यता आशंक्य तथा तो तो यह जो फल है मुख्य परमानदी की प्राप्ति अनर्थ की निवृत्ति आत्यंतिक समुचिता अर्थत ज्ञान कर्म समुच्चय दोनों से मिलकर के अथवा एकाकीनो कर्म केवल कर्म से हो जाए हो सकता है तस्वीर शास्त्र प्रतिपाद्यता है इसलिए कर्म ही शास्त्र प्रतिपाद्य हो अथवा समुचय ऐसा शंका का अनुग्रह अभिधेय अभिदित समान शास्त्र का अभिधेय अर्थ कहना चाहते हैं अभिदात्म इच्छन अभिदित समान समाधत समान दान करते तत्व वास्तव में सर्वकर्म संन्यास पूर्वका आत्मज्ञान निष्ठारूपात धर्म होती जो प्रगम प्रयोजन है मुख्य परमानंद की प्राप्ति और संसार के अत्यंत की अनुमति यह सर्वकर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म से ही होगा आत्मज्ञान निष्ठा शेष अत्य में कर्म निष्ठा अत्र इसमें गीता में भी कर्म निष्ठा कही जाती है किन्तु आत्मज्ञान निष्ठा का शेष उपकार अंग रूप से प्रधान प्राधान्य न तो आत्मज्ञान अत्र प्रतिपाद्य गीता में आत्मज्ञान निष्ठा ही प्रधान रूप प्रतिपादित है और कर्म निष्ठा उसका सहायक अंग साधन है उपाय है उपाय है ज्ञान निष्ठा निष्ठा कुतो भवती शेष हो गया कर्म निष्ठा शेषी है ज्ञान निष्ठा शेषी जो निष्ठा है निष्ठा प्रलिंग से शेषणी का शेष में जो निष्ठा ये कुछ किससे होगी कुतो भवती यह प्रश्न है न तो संन्यासा और सिद्धांत कहेगा संन्यास से ज्ञान निष्ठा हो जाएगी पूर्व कहता है ये से तो नहीं कर्मनिष्ठा शेषक अब तो कर्मनिष्ठा को ज्ञान निष्ठा का शेषकते तो संन्यास से ज्ञान निष्ठा ऐसा तो नहीं कर सकते ऐसे संक्रांत से कहते सर्वकर्म संन्यास पूर्व का आत्मज्ञान अनिष्ठा रूपा धर्मांति सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा है संन्यास द्वार असकृत अनुष्ठित श्रवणादेह शेष निष्ठा सिद्ध थी यही संका ज्ञान निष्ठा कैसे होगी शेषी तो संन्यास के द्वारा सर्वकर्म त्याग पूर्वक असकृत अनुष्ठित श्रवणादेह श्रवण आदि से मनन निधि ध्यान उसका अनुष्ठान बार बार असकृत बार बार करने पर ज्ञान होती सिद्ध होती शेष हो कर्म शेषत्व कर्मण कर्म शेष होता तत् परम्परा ज्ञान निष्ठा सिद्धि के लिए परम्परा से कर्म शेष होता है यज्ञ दान तपकर्म कार्य में बत याग्ञा कहीं वाक्य से साथ समुचितम तो आत्मज्ञान मत तो प्रतिपा देते क्योंकि यज्ञ दान तपकर्म त्याग नहीं करना चाहिए करना चाहिए करना चाहिए मतलब ज्ञान होने के बाद भी करना चाहिए तो ज्ञान कर्म समुचित ही मुख्य का साधन होगा कर्म समुचित आत्मज्ञान अतिन किया गया ऐसा संक्रांति कहते नहीं तथा तो इमे गीता धर्म उद्देश्य भगवते उक्त गीता में कहा गया अर्थक उद्देश्य करेगी भगवान श्रीकृष्ण ने कहा सही धर्म सुपर्याप्त ब्रह्म पद वेदने अनुता है पिछे कवि गीता का उपदेश किया गया अनुगीता उसका नाम कविशाही धर्म सुपर्याप्त वही पर्याप्त है ब्रह्म पदवे ब्रह्म का ज्ञान हो गया को के ज्ञान यही पर्याप्त है अर्थात तो ज्ञान ही साधने समुचित नहीं कर्म संस पूर्वकम आत्मज्ञान निष्ठारूपम धर्म निश्चय साधनम प्रयोजन प्रागुतम परामर्श दी कर्म संन्यास अपने ज्ञान अनुसार जो धर्म यही मुख्य साधन है यही गीता शास्त्र का प्रयोजन पहले कहा गया उसका कहते धर्म उद्देश्य भगवान ने कहा वेदा अभिप्राय भेदा शंका में आ रही थी कहते गीता शास्त्र कहने वाले अलग और अनुता में करने वाले कोई दूसरा है मतभेद तो हो जाएगा वक्ताओं के वेद से अभिप्राय भेद हो सकता है ये शंका का निवारण करने के लिए कहते है गौतम जो गीता शास्त्र के वक्ता है वही में कहा गया इसलिए मैं वेदन ही उत्तम अनुगिता स्वगीता में कहा गया है ब्रह्मण पदम पूर्वत्म निशोत्त जो स्वरूप है तस्य मुख्य तसे ज्ञान से होगा ब्रह्म का जो स्वरूप है उसका प्राप्त वेदन का तलाव ज्ञान से तत्र विशिष्टो ज्ञान निष्ठा रूप धर्म समर्थ होती यही विशिष्ट धर्म ज्ञान निष्ठा रूप है ज्ञान निष्ठा ज्ञान में स्थिति यही धर्म है समर्थ है कर्म की आवश्यकता नहीं कर्म तो ज्ञान उत्पत्ति के लिए साधन है मुख्य के लिए ज्ञान ही साधन है यज्ञ दाना वाक्य से तत्त्व तथा व्याख्यान तात्पर्य मुख्य थे यज्ञ दान ताप करना चाहिए जो कहा गया उसकी व्याख्या करते समय कहेंगे यह अज्ञानी के लिए अवश्य करना चाहिए अंत गुण के लिए उससे ज्ञान निष्ठा होती कर्म त्याग भगवत अभिप्रिय तकते अनुगीतागत में उदाहरती कर्मत्याग भगवानों को अभिप्रेत हैं। इसके लिए अन्य अन्यवाक्य अनुतागत अनुता में है। उसका उदाहरण देते हैं। कि तथा उक्त त्र मतलब अनुगता में कहा गया तो कहा गया धर्मर्मा पूर्वा संसर्गी नी न चाधर्मी न ची सुशि सन लीन तुस्म किंचित अचिंतन यहा ये धर्मी न तो धर्म वाला है न धर्म करता है नुभाष भी शुभ सुभा अशुभ कुछ नहीं पुण्य पाप और शुभ अशुभ कुछ नहीं भी कुछ नहीं यद एक आसन लीन में जो लीन हो करके तो स्ने स्थित हो जाता है मौन होकर के शांत रहता है केवल बाहे मौन नहीं अंत कणी शांत अचितन कुछ भी चिंता नहीं करते रहता है उसके लिए धर्म अधर्म पुण्य पाप कुछ नहीं अर्थात ही सब कुछ है तो धर्मा धर्म अपूर्व संसर्गित हेतु धर्म अधर्म अपूर्व का संबंध क्यों नहीं क्योंकि धर्म नचाधर्म्य न चेव ही सुभाष क्योंकि क्रियादेय सम्बन्ध अभाव त पूर्वाभ्यास संबंधी प्राप्तमर्थम आह यह कृपया धर्म अधर्म संबंध नहीं हुआ इसलिए पुण्यपाप संबंध नहीं पूर्वाभ्यास संबंधी प्राप्तम पूर्वाभ्यास के कारण प्राप्त होता है फिर कुछ कर्ष हो होता है धर्मधर्मादि इसलिए कहते यस्य यह सद लीन एकासन स्थित होकर तुस्नी होता है कुछ चिंता नहीं करता है बाघादी बाह्य कर्ण व्यापार विरहित तुम तुस्नीम उचित है तुस्नीम इंद्रिय के बाहर व्यापार नहीं बाघ बाह्य करना व्यापार नहीं रहित है, अभाव किंचित तो अचिता कह करके अंतकरण व्यापार अभाविप तो अंतकरण में भी चिंता नहीं दिवध करण व्यापार विरहित सन बाह्यकर्ण और बाह्य बाह्यकर्ण व्यापार नहीं अंदर भी कोई चिंता नहीं प्रार्त तो यधिकारी साधन चतुष्ट अधिकारी केवलम एक अद्वितीय ब्राह्मणी एक आसन का एक आसनम एक आसन एक ब्राह्मण आसन मतलब अवस्थान ब्राह्मण अवस्थान मतलब ब्राह्मण निष्ठा स्थिति तत्व उसमें ही समाप्त हो जाए तस्मिव समाप्ति और कुछ नहीं केवल ब्राह्मणी स्थिति ऐसा जो हो जाए तज्ञात समाप्ति निष्ठ से वही असम प्रज्ञात निर्मिक कुछ भी चिंता नहीं करके बाह्य करण अंत करण व्यापार छोड़ करके एक आसन एक ब्राह्मणी अवस्थान यही हो जाने से असम तो समाधि ही सर्व कर्म त्याग हेतु ज्ञान मुक्ति उसका ही ज्ञान होता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है अत्यंत वैराग्यवत समाधि समाधि तृढ़ प्रबोध समाधि वैराग्य अत्यंत होने पर होता और में स्थित तो होने पर भी दृढ़ ज्ञान होता है सर्व कर्म त्याग हेतुक सर्व कर्म त्यागे है हेतु भी सर्व कर्म सर्ववासना त्याग करने पर वही हेतु ज्ञान का जो मुक्ति का हेतु है ऐसी ही असम प्रज्ञात समाधि का ही होगा जो एकासन आसन में स्थित ब्रह्म में स्थित होगा न केवल अनुगीता से वे यथोक्तम ज्ञान उत्तम किंतु प्रकृति भी शास्त्र केवल अनुगीता में कहा गया ये बात नहीं इसे गीता शास्त्र में कहा गया समाप्ति अवसर दर्शितम आगे गीता शास्त्र में यह अति अंते अम अर्जुन है, अर्जुन के लिए कहा गया सर्वधर्मान परित्य जो नामे कम शरण बजा सब कुछ छोड़ कर के मेरा शरण अथा गई परमात्मा चित हो जाओ और धर्म अधर्म अगर कोई चिंता नहीं बाहर अंदर बाहर कुछ नहीं लक्ष्मी धर्म आत्मकम सन्यासन आत्मज्ञान में व न गीता शास्त्र में निवृत्त लक्ष्मण धर्म जो संन्यास के साथ आत्मज्ञान वह ही प्रतिपादन किया गया ये तो नहीं है क्योंकि कहा गया गुरु कर्मी ये वो कर्म ही करो इत्यादो प्रभुति लक्षण से धर्म से वक्ष मन तो उसको भी तक कहेंगे प्रभृति लक्षण धर्म निवृत्त लक्षण धर्म दो कहेंगे केवल तो निवृत्ति लक्षण धर्म नहीं तो केवल ज्ञान कैसे होगा मुख्य साधन धर्म प्रकृत्य दोनों धर्म तो प्रकृत तो इसे संक्रांति कहते हैं अभिद्यार्थो यह प्रभुति लक्षण धर्म वर्णा सामस्य उद्देश्य विहित सच देवादिस्थान प्राप्ति हेतु ईश्वरार्पण बुद्धियानुष्ठियम सत्वशुद्ध फलाभिंधि वर्जित जो अभ्य चाहता है स्वर्गादि यह प्रभु धर्म अभ्यय के लिए जो प्रभुति लक्षण धर्म है वर्णा समास्य वर्ण राष को उद्देश्य करके विधान किया गया यद्यपि फल इच्छा से करने पर सज देवादि स्थान प्राप्ति हेतु है ए, फिर भी है हेतु रन यदि कोई फल इच्छा रहित होकर के ईश्वर अर्पण बुद्धिषमान ईश्वर अर्पण बुद्धि परमात्मा अर्पण करे कोई फल नहीं ब्रह्मार्पण ईश्वर अर्पण बुद्धि सम्मान करता है केवल ईश्वर संतोष के लिए तो ही कर्म काम्य कर्म भी कामना रहित होकर समर्पण कर कोई करता है <coughs> सत्य सुधरे पड़ती अंतुद्धि के लिए हो जाता है फला फल चारित होकर के तिटामिन वर्ण भी आश्रम भी अनुच्छे होते न अन्यत्रित से अभी अन्यत्र जो वर्णाश्रमों के लिए अनुच्छेय रूप से कर्म विहित है तुम तो मोक्ष साधन था अधिकारी विधान अभी मोक्ष साधन ज्ञान के प्रकरण में उसका प्रभुति लक्षण धर्म का कथन करना ठीक नहीं ओ श्री नमः श्री परमात्म नम श्रीमद्भगवीता अथ अध्याय